नमस्कार मित्रो, आ, आज की आ, तारिख है 23 सक्टेम्बर रईवार, आज का जो वीडियो है, वो कि इमर्जन्सी, मास मुमेंट की वजह से देवी निराम्मा को वापस खिंचनी पड़ी, और वो कि ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, कि बहुत सारे नेता खासकर के अन्ना अर्वind गांधी ये सब कहते हैं कि मास मूवमेंट से कुछ नहीं हो सकता। इलेक्शन लड़ना एकमात्र उपाय है। तो वो बात सरस्वती पंथ गलत है। जो अच्छे परिवर्तन आए हैं पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में भारत के वो मास मूवमेंट से ही हुए हैं। बस फर्क इतना ह� उधमसिंह प्रेरित है महात्मा उधमसिंह प्रेरित है या वो मास मोमेंट दुरात्मा गांधी प्रेरित है यदि दुरात्मा गांधी का पोस्टर स्टेज पे है तो समझे वो मोमेंट टाइम पास के लिए है और इमरजेंसी अब लोग एग्जांपल मांगते हैं कि भाई मास मोमेंट के एग्जांपल दो तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि 1946 म उसको बहुत बड़ा समर्थन मिला था पब्लिक में दुरात्मा गांधी जवाहरलाल गांधी और जीना तीनों ने जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया था कि सैनी को को विद्रोह बंद कर देना चाहिए वल्लभभाई पटेल ने भी स्टेटमेंट इश्यू किया था सैनी को को विद्रोह बंद कर देना चाहिए उनको वापस बैरक में चला जाना � और इसलिए अंग्रेजों को बॉम्बे की बॉम्बे वाला पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्टेड काउंसिल को सौंपना पड़ा और 1946 के नेवी विद्रोह के बाद जबलपुर म्युटीनी हुई और उसके बाद ऐसी बहुत सारी म्युटीनी अंग्रेज इतिहासकार और भारत के पेड़ इतिहासकार उसे म्युटीनी कहते हैं मैं उसे जबलपुर का वि� वो मास मोमेंट थे कि लाखों की संख्या में लोगों ने उसे समर्थन दिया था सड़क पे आए थे पुलिस को पत्थर फेंके थे पिटाई की थी पुलिस वालों की उस समय 1940 से जानिए अंग्रेजों की पुलिस हुई भारत की पुलिस मैं उसका कंपैरिजन नहीं करूँगा और फिर अंग्रेजों ने कानून पास किया ब्रिटेन के पार्लियामेंट मे�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 बिजनेस का बेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सारा बेस वो उस समय बॉम्बे में था उसके बाद मास मुमेंट के एग्जांपल में गुजरात के एग्जांपल तो है नवनिर्माण 1974 में मुख्यमंत्री चिमनबाई पटेल को रेजिग्नेशन देना पड़ा एक लाख जितने विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था और उन्हें लाखों करोड़ों न 私は VP Sinki のリレーションが始まる前に、and 1990年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91年91月91年91月91年91月91年91年91月91年91年91月91年91月91年91年91月91年91月91年91年91月91年91年91年91月1911111年9111年91年91年91年91年91年91年911年91年91 रेप्यूटेशन बढ़ेगी। छह महीने पहले, एक साल पहले वो उल्टा सीन हो रहा था। बीजेपी वीपी सिंह को सपोर्ट नहीं देना चाहती थी, लेकिन वीपी सिंह की इमेज इतनी अच्छी थी कि बीजेपी ने सोचा कि हमने यदि सपोर्ट नहीं दिया तो हमको नुकसान जाएगा। खैर, अब मैं इमरजेंसी की बात पे आता हूँ। इमरज कि उन्होंने डेमोक्रेटिक मींस, चूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, उसको उसने पसंद नहीं किया और उसके बजाय उसने ये इसका कि भाई मैं अपने अधिकारियों की, अपने पार्टी के कर्मचारियों की और अपने बेटे की, संजय गांधी की, संजय गुंडा, उसका मैं पावर बढ़ा दूंगा भाई। तो उसने सबको उस पावर द और CIA ने क्यों उन्हें घेरा देवीनीराम को? क्योंकि देवीनीराम ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करा दिए थे पोखरण वन किया था भारत की सेना को मजबूत करने के प्रयत्न किए थे और भारत के अमीर लोग भी देवीनीराम से नाखुश थे क्योंकि उसने बैंकों का नेशनलाइज़ेशन किया आ, एक ज़माने में ये सारे बैंक आप इमरजेंसी के बाद अफसरों ने और कांग्रेस के नेताओं ने बड़े पैमाने पे दमन और रिश्वतखोरी भी थी, रिश्वतखोरी भी की थी, दमन भी किया था, और संजय गांधी को ये ख्याली पुलाव उसके दिमाग में आया, जो कि नीड ऑफ द टाइम था, पर इम्प्लीमेंटेशन उसका एकदम गलत था, वो था पापुलेशन कंट्रोल पापुलेशन कंट्रोल की जरूरत थी इंडिया को उसमें कोई डाउट नहीं है पर उसने बोला कि भाई लोगों का जबरजस्ती वैसे टॉमी कराना शुरू करो बड़ी संख्या में तो इतनी बड़ी संख्या में जब अफसरों को टारगेट दिए जाने लगे कि इतनी संख्या में वैसे टॉमी करनी है टीचरों को टारगेट दिए जाने लगे प इंस्पेक्टर है या तो जो जिला का कलेक्टर है या तो तहसीलदार है वो ज़्यादा वश्त कमी करता था उसको फेवरेबल प्रोमोशन या ट्रांसफर मिलता था तो अफसर थे वो आउट ऑफ़ कंट्रोल हो गए आउट ऑफ़ कंट्रोल यानी कि मान लो कहीं पे छोटी सी रेड पड़ी और वहाँ पे 10-15 युवा के वो झुआंखेल रहे तो पुलिस と、この人は誰かが見つけたらいいです。今、この人は誰かが見つけたらいいです。この人は誰かが見つけたらいいです。 आह जिनकी शादी हो गई थी लेकिन एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ था उनकी भी वैसे टमी यानी नसबंदी हो गई तो जाहिर है और बड़ी संख्या में लोगों में विद्रोह की भावना और अन्याय की भावना और विद्रोह की भावना उठने लगी अब ये घटना पूरे इंडिया में कहाँ का सबसे ज्यादा हुई सबसे ज्यादा हुई य� इमरजेंसी का दमन कम हुआ क्योंकि उस समय वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी काफी पावरफुल थी और कम्युनिस्ट पार्टी और इंदिरा गांधी के बीच एक तरह की सुले ये हो गई कि आप हमें नुकसान मत पहुंचाओ हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाए और इंदिरा गांधी ने ये सुले और क्यों दोनों ने एक दूसरे की सुले मान ली क्य जो एंटी ये इंदिरा गांधी को गिराने वाली ताकतें हैं, वो सीआईए द्वारा अमेरिका द्वारा प्रेरित है। और यदि वो ताकतें इंदिरा गांधी को गिराने में सफल हो जाती है, तो अमेरिकन लॉबी भारत में मजबूत हो जाएगी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी पसंद नहीं करती थी उस समय। आज कम्युनिस्ट पार्टी का अध アメリカのロビーは、いつも Indira Gandhi の支援を受けたら、いつも Indira Gandhi の支援を受けたら、いつも Indira g a n d h ラの支援を受けたら、いつも Indira Gandhi の支援を受けたら、いつも Indira Gandhi の支援を受けたら、 साउथ में दमन कम हुआ, खासकर के वैशाख तोमिका के साउथ में बहुत कम हुए, गुजरात में भी रिलेटिवली कम हुए। तो अब ये देखना है कि इन राज्यों में क्यों ज़्यादा हुए? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वहाँ पे, क्योंकि अंत में फैमिली प्लानिंग तो एक गवर्नमेंट पॉलिसी थी, उसको एनकरेजमेंट देना, उस thought out policy 私たちはそれを考えていると、私たちはそれを考えていると、私たちはそれを考えていると、私たちはそれを考えていると、私た0はそれを考えていると、私たちはそれを考えていると、私たちはそれを考えていると、私たちはそれを考えたちはそれ0考えていると、私たちはそれを考ちはいると、私たちていると、私たちと、私ているそれを考えているそれているいると、私いえていると、私たちは अरबिट्ररीनेस और आपको शाहीजी से बोलते हैं कि मेरी मर्जी इस तरह का केस था और संजय गांधी के अधिकतर पर्सनल दोस्त यूपी बिहार उत्तरी राजस्थान दिल्ली और पंजाब हरियाणा इस क्षेत्र में थे साउथ में उसके पर्सनल दोस्त जिसे कह सके वो कम थे उसके कॉलेज के दोस्त या तो युवा कांग्रेस के जो लोग उ ये जो जो संजय गांधी के पर्सनल सरकल में लोग थे, उन्होंने संजय गांधी के नाम पे कि भाई मैं संजय गांधी का दोस्त हूँ, देखो मैं संजय गांधी का कितना करीबी सहयोगी हूँ, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हर जगह बड़े पैमाने पे दबान और बड़े पैमाने पे एडमिनिस्ट्रेशन में दखलांदा ウェセトミケンアンペデマンジャーダーウォアアンサウスメ、relatively、カムワクキマンサウス、サンジェガンディケイネ personal c o n t a c サンジェガンディネ、ジョ population control ki, jo policy thi、ウジャーダー forcefully implement ki ki ki kiyo, ギョギサウスカ population c o n t ータ。マルアンサウスコン、i n t e シンガポリア、アメリカやギシトウスカ population control ka 1977年に日本の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際のの国際の国際の国際の国際の国際の国際のの国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際のの国際の国の国際の国際のの国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の raholmathera.com/301.html ये मेरा reference material है इसमें मैंने chapter five में chapter five में मैंने explain किया है कि population control economically कैसे हो सकता है बिना एक भी आदमी को jail किए पर वो तो अब इसलिए emergency में दमन बढ़ा अब finally देवी निरामणी emergency cancel क्यों की वो इसलिए क्योंकि उसके खिलाफ mass movement उभरी थी mass movement किस रूप में ウサメトジョビポストレケサラペジャーレ、ジョ a ウサメトジョビポストレケサラ e ニカタ t スコジェルジャーティ e イスリエニジョギネタワンエボーバラカカカミカタネタトサレジェル r テウンカインフルエンスボータジェプラカシナランガボーディンフルエンスタウザマネメジャピナコイ パンディンパレーでパンディンパレーでパンディンパレーでパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンディンパンパンディパンパンディパンパンディパンパンディパンパンディパンパンディパンパンディパンパンパパンパンパンディパンパンパパパパパパパパン では、今日は15分の1を食べています。 उनके से कोई कोऑर्डिनेशन हो नहीं रहा था क्योंकि सब जेल में थे और उस समय में 1977 में कुछ 200 लोगों के बीच एक टेलीफोन था आज भारत में आ, 100 लोगों के बीच 30-40 मोबाइल है पर उस जमाने में 100-200 लोगों के बीच एक टेलीफोन था और उसमें भी आधे से ज़्यादा टेलीफोन थे वो तो गवर्नमेंट एम सौ घर के बीच एक टेलीफोन था और एसटीडीपीसीओ बुद्ध जैसा कुछ था ही नहीं और ईमेल भी मिल तो भूल जाओ उस समय पूरी दुनिया में कोई नहीं था तो कार्यकर्ता के बीच कोई बहुत बड़ा अच्छा इनफॉरमेशन नेटवर्क था तो वो वर्ड ऑफ माउथ ही था मतलब कार्यकर्ता खुद ही एक प्रकार का इनफॉरमेशन नेट स्टूडेंट्स उसका यूथ है उसका विरोध करने लगा वर्बली फिजिकली और इसलिए उनको पकड़-पकड़ के जेल में बंद करना शुरू किया तो नौबत ये आ गई आप नौबत ये आ गई कि अकेले पंजाब में एक लाख से ज़्यादा युवक जेल में थे अकेले पंजाब में आप विकीपीडिया पे देखना इमरजेंसी गूगल करना इमरज एक तो पहला विकिपीडिया में जो इमरजेंसी का पेज है वो पढ़ लेना आपको इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत कम मटेरियल इंटरनेट पे मिलेगा क्योंकि इंटरनेट पे मटेरियल आना शुरू हुआ 1990 के बाद और अधिकतर मटेरियल तो आया 1995 के बाद और आ, आ, आपको उस टाइम की किताबें मिलेगी या तो आपको पूछना पड़ेगा जिन ल ウサマイジンキウマ、パチパンサー、アマラアジンキウマ、ビサーセウパレアニアジンキウマ、パチパンサーセウパレ、ウアポンフォーメーションデパンゲキウサメケ、ハラティアティアウ、ウサメケ、ガッナイキャーウィ。トゥ、ジャブバディサンキャメク、ユワコネ、ウィドロキア、チョテパメメメベ、ウィドロヤニキ、ハジャロガジンディカタニウアタケ、ウィドローカネキウィ。Licken エカーミウィドローカー、パンチャーミウィドローカー、ア、トゥーランプリスネスコパカルテ、ジェしメバンカリア。 も一つのマスムーメントは、もう一つのカリアカルタは、もう一つのカリアカルタは、もう一つのカリアカルタは、もう一つのマンドは、もう一つのカリアカルタは、もうのカリアカルタは、もう一のカリアカルタは、もう一つのカリアカルタは、もう一つのカリアカルタは、もう一つのカリアカルタは、もう一つのカリアカルタは、もう一つのカリアカルは、もう一つのカリアカルタは、もう一つのカリもう一つのカリアカルタは、ものカリアカルタは、もう一つのカリアカルタは、もう一もう一のカは、もう一つのカリアカルタ और रेडियो में उस समय एक ही चैनल था ऑल इंडिया रेडियो जो कि गवर्नमेंट के अंडर में था। तो कार्यकर्ता अपनी इंस्पिरेशन से, खुद अपने डिसीजन से सरकारों का, पुलिस का विद्रोह करते थे, विरोध करते थे और उनको पकड़ के जेल में बंद करते थे। तो फाइनली जो पूरे दुनिया वो, जो भारत के जेलर थ ダブルティーンが1人で行くときに、この家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家 व्यूपॉइंट होता है एक उनका इंक्लिनेशन होता है कि यदि जेल तोड़के भागने वाला आदमी चोर उटका उचका उटक बदमाश है खूनी है तो उसको गोली चलाने में कोई परेशानी नहीं होती और ऐसे 10-15 खूनी बदमाश डाकू भाग रहे हों और उनको गोली चला के पुलिस मार दे तो आसपास के लोग उनको दूसरे दि� और अधिकतर का तो रिकॉर्ड पॉजिटिव था सोसाइटी में अच्छा सोशल वर्कर है एक अच्छा लड़का है इस तरह का उसका पॉजिटिव ही में था और ऐसे युवा क्या भागने की कोशिश करते हैं तो पहले तो पुलिस वाले का मन नहीं करेगा कि गोलियां चलाने का और यदि दबाव में आके ऑर्डर में आके एक दो दिन उसने गोलि� シャリフがいディきに、それが終わりです。というわけで、もしこの家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の じゃあ、こがそこができます。そしことがをやることができます。そして、これをがが ジャトスコジェームバンカード、レキンアブジェリーニエバンカネギアとエキオプションバザジオ、ゴリマードヤト、ピーサーオプションバザチョード、チョードトト、オウィドロー、オッジャダログ、ウィドローカレンゲ、アジャンボー、ログデクレンゲ、エカーデミネ、ウィドローキアイアト、デモンストレシャー、サラッペア、クジビキア、オッドリノスコパカラー、オッエグドリンバチョーディアト、オログ、ヒマツカレンゲ、トフィル、ファイリースケバスエキオプションバタイキ、バリセンキアメログコギアマロ。 और फिर एक पॉइंट के बाद पुलिस की न हिम्मत होती है न इच्छा होती है कि भाई इतनी सारी संख्या में हम लोगों को क्यों गोली मारी है खास करके वो लोग कि जिन्होंने कोई क्राइम तो किया नहीं है तो इमरजेंसी में ये सिचुएशन आई नहीं क्योंकि ये सिचुएशन आने से पहले देवी नीरा माने इमरजेंसी हटा दी पर वो जब तक हो सकता था दमन चला और जब देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दमन का विरोध कर रहे हैं दमन का विरोध कर रहे हैं इसलिए हमको उनके जेल में बंद करना पड़ा और अब जेल टूटने की नौबत आ गई है इसलिए उन्होंने इमरजेंसी हटा ली अधिकतर कैदियों को रिहा कर दिया गया क्योंकि वो सब पॉलिटि� そのキーは自分の家を奪って、オプシを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪っし、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプションを奪って、オプを奪って、オプ तो कार्यकर्ता भी झमके प्रचार में लग गए देवी इंदिरा मां के खिलाफ और इलेक्शन हार गई और उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई वो एक फिर पूरी अलग इश्यू हो जाएगा कि 1980 में दोबारा लोगों ने देवी इंदिरा मां को क्यों वोट दिया क्योंकि अधिकतर लोगों ने देखा कि भाई इसमें देवी इंदि� कि ये नहीं है कि वो करप्ट है, ये नहीं कि वो देशद्रोही है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, पोखरान वन किया, उसने देशभक्ति कि के अनेक फिजिकल मटेरियल एविडेंसेस दिए थे, पर लोगों को दमन के खिलाफ शिकायत थी और वाजिब शिकायत थी, इसलिए एक बार इलेक्शन में हरा दिया, उसके बाद � और इतनी बड़ी मास मूवमेंट करके दिखाए कि देवी इंदिरा अम्मा को इमरजेंसी कैंसल करनी पड़ी। मनमोहन सिंह क्या चीजें हैं इसके सामने? मनमोहन सिंह तो कुछ नहीं है, ये तो विदेशियों का एजेंट है। देवी इंदिरा अम्मा तो अपने बलबुते पे इलेक्शन जीती थी, अपनी इमेज पे इलेक्शन जीती थी, पू 私は何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前の何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年何年も何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何年も前に、何 と、1問、so oh、と、oh nah nah、デヴィンディラマーケパスとタカティジョパワティウスケさんで1問、すん、ンマンティクチニーアープラザンマンティクチニーアーチケプラザンマティクチニプラザンマンティクチニーアーチケプラザンマンクチニーアーチケプラザンマンティクチニーアーチケィクンマィラマンティクチケプラザンマンマンティクチンマンマンティクチケプランマンママンティクチケプラザンマンマンマンティクチケプラザンマンママンマンマンマンテ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 カリアカーターンはコミュニケーションに何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら何をしているのかを見つけたら फिर जनलोकपाल लाना है, जनलोकपाल वगैरह वगैरह वो नारे 200 बार बोलो और इस तरह से उनकी सारी शक्ति बर्बाद कर दी और जब ये कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाई राइट टू रिकॉल का प्रचार करें तो मत करो मतलब वो रोकने का काम करता है वरना कार्यकर्ता जो 30 अगस्त सॉरी 28 अगस्त 15 अगस्त 201 बड़े पैमाने पे एक्टिविटी करने को तैयार थे पर अर्विन गांधी ने उनको रोक लिया अन्ना और अर्विन गांधी दोनों ने कि कोई एक्टिविटी नहीं करोगे हम अनशन अभी खत्म कर रहे हैं हम सरकार को मौका देंगे तो इस तरह से उन्होंने पूरा जो कार्यकर्ताओं में जो जोश हुआ था आया था वो जोश उन्होंन ネタをカリアカタンケビス c o m m u a t ya, la, yse, draft, i c o m m u n i c a t i ーションハレカリアカタンケビス c o m m u n i c o n link ネーオタンリンケビス c o m m u n i a t i link ネーオタアンハレカリアカタンケビスターズケビスターズケビスターズケビスターズケビスターズケビスターズケビターズケビスターズケビスターズケビスターズケビスターズケビスターズケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケビスケ उनका एक वीडियो मुझे दिखा दो जिसमें वो 40 पन्नों का ड्राफ्ट वो वीडियोले पे खड़े हो और ड्राफ्ट को वो पेज बाय पेज पढ़ रहे हो या तो उस 40 पेज पेज का जो जनलोकपाल का ड्राफ्ट है वो चाहते तो उसकी एक 80 पेज की बुकलेट बना के 20 रुपए में बुकलेट बन जाती और कार्यकर्ताओं से 25 रुपए में खर दस लाख कार्य करता उस जमाई अगस्त की बात करों पंद्रह अगस्त 2011 में जो उत्साह था लाखों कार्य करता उस किताब को पढ़ले खरीद लेते 25 रुपए में और पढ़ भी लेते और कानून का एक-एक लाइन समझ जाते लेकिन वो कानून समझाना नहीं चाहते थे क्योंकि कानून इतना गड़बड़ है वो MNC पाल कानून है वो でも、マスムーンは logical c o n c s i o n s を見マスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスムーンはマスンはマスムーンンはマスムーンはーンーンはマーンはマスムーンはマスムーンはマ ならばじか、ポリスコ、ポリスとんこ、ジェルメ、バンカレキ、サンカロ、ジッネ、トカリアカタウンキ、プレナセウンキ、イメージ、レケ、マダンメ、チェラジャー、レケ、ナブ、ジェプカシナー、ランコ、イェ、ケネガ、モカニミラキ、ビトュー、ジャー、ヨキ、ジェプカシナー、トジェルメ、トー、エパリスティティキ、ジカリアカル、タケ ブレイクのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステ2 0 1ステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステのステーキのステーキのステーキののステーキのステーキのステーキのステーキのステーキのステー इसलिए उसने end moment पे ब्रेक मार दी तायर पंचर कर दिया और बाद में गाड़ी को दूसरी direction में ले जाने की कोशिश की तो अभी आज के situation में ये right to recall moment से क्या लेना देना इसका right to recall moment से ये लेना देना है कि right to recall moment की जो moment है पूरी वो mass moment पर आधारीत है इस बारे में हमने कभी झूठ नहीं बोला। ये नहीं कि मैंने पांच साल पहले कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लडूंगा और ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैंने बारह साल पहले भी कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ तो लोग तो मुझे ऊपर से उल्टा बोलते थे कि भाई तू बोल रहा है इलेक्शन लड़ेगा, लड़ेगा 同じように、このように、elections の人は、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、 तो उनमें से 95% का मती परिवर्तन एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। जैसे जो नेता 1977 में right to recall का प्रचार करते थे, वो एमपी बनने के बाद 95% या 100% जो भी बोलो, और मिनिमम 95% बोलने लगे कि right to recall नहीं होना चाहिए, उसके ड्राफ्ट पे कमेटी बननी चाहिए वगैरह वगैरह और उन्होंने टाइम पास करना शुरू क कर रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शरद यादव, मुरारी देसाई, सुब्रमण्यम स्वामी ये सब एक जमाने में राइट टू रिकॉल के सपोर्टर थे। जनता पार्टी के 1977 के मेनिफेस्टो में भी राइट टू रिकॉल लिखा है और उस मेनिफेस्टो में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवानी के भी सिग्नेचर हैं। वो एक सारी पार्टियाँ जनता पार्टी में एक हो गई थीं। भाजप उस समय भाजप का नाम जनसंघ था। वो जनता पार्टी में एक हो गई थे और उन्होंने मेनिफेस्टो बनाया था जिसमें राइट टू रिकॉल लग, लग, लग, रखा था। और जैसे ही वो लोग पावर में आए, अटल बिहारी वाजपायी का माइंड चेंज हो गया कि राइट टू रिकॉल नहीं हो 1977年にデビー・インディ・ラーマーケットを1けたのは、このままの事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事るの事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事故の事 あレーキとステーキのバッグとステーキの間に、このような気持ちが続いているのは、私たちの皆さんにとっては、私たちの皆さんにとっては、私たちの皆さんにとっては、私たちの皆さんにとっては、私たちの皆さいにとっては、私たちの皆さんにとっては、私たちの皆さんにとっては、私たちの皆さんにとっては、私たちの皆さんにとっては、私たちの皆さんにとっては、私たちの皆とっては、私のさんは、私たちの皆さんにとっては、私たちっは、私とっては、私の皆さんにとっては、私たちの皆さんにとっては、 でも、それが1つの人は1つの人は1つの人は1つの人は1つの人は1つの人は1つの人は1つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの2 2 2 2 2 東京の人は、東京のは、東京の人は、東の人は、東京の人は、の人は、東京の人は、の人は、東京の人は、東の人は、東京の人は、東の人は、東京の人は、の人は、東京の人は、東京の人は、東京の人は、東京のは、東京の人は、東京のは、東京のは、東京の人は、東京の人は、東京のれは、東の人は、東京の人は、東京の人人は、東京の人は、東京の人は、東京の人は、の人は、東止の人は、東のは、東京の人は、東京の人は、東京の人は、東は、東京の人の人は、東京の人は、東京の人は、東京の人は、東京の人は、東京の आज मानलो किसी को मैं पैसा देता हूँ, letterhead देता हूँ, position देता हूँ, तो मेरे पास रोकने का तरीका आ गया कि मैं उसका funding बंद करवां दूँ, मैं उसका position से निकाल दूँ, उसे letterhead उपयोग करने पे पाबंदी लगा दूँ। लेकिन कोई funding donation में लेता नहीं हूँ और इसी तरह से मैं किसी को compensation नहीं देता या funding नहीं देता 90% accelerator を持っていきます。 と、まずは、マス・モメントの最高の人です。アルヴィン・ガンディーとアンナジョーの間で、マス・モメントが起きマス・モメントが起きて、これが起きて、これが起はて、これが起きて、これが起きて、これが起きて、これが起きて、こが起きて、いれが起きて、これが起きて、これが起きて、これが起て、これが起きて、これが起きて、これが起きて、これが起きて、これが起きて、これが起きて、これが起きて、これが起きて、これが起きて、これが起きて、ことができて、これが起きて、 20 महीने हो गए, उनको right to recall की बात करें, अभी तक वो right to recall की बात नहीं करें, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यदि ड्राफ्ट दिया तो तुरंत कार्यकर्ता बोलेंगे कि भाई ये ड्राफ्ट अच्छा नहीं है, ये ड्राफ्ट अच्छा है, इस ड्राफ्ट को एजेंडा में डालो। और अच्छे ड्राफ्ट को एजेंडा में डाला तो इलेक्शन ज アルヴィンガンディ、カリアカタオコ、イビニーバタレ、キチンラシェガー、アザーネ、ウニソパチーズメ、ライトニコ、キマンキティ、ジョニーバタレ、ヤディヤバ、ヤディヤバ、ヤサニエキチンラシェガー、アザーネ、マンキティ、アニゴサチヨガ、アサ、メヨニカダディ、ライトニコ、ライトニコ、キンラシェガー、アザーネ、ディマンキティ。パイ、イス、イス、イス、イス、イス、イス、イス、モメント、モメント、イル、イス、イス、イス、イス、イス、イス、イス、イス、イス、イス、イス、イス、イス、イス、イス、イス、 そスモメの concept マスモメントの間に、自分がいると、自分がいると、自分がいると、自分がいると、自分がいると、自分にいると、自分がいると、自分いると、自分がいると、自分がいると、自分がいるいると、自分がいると、ると、と、自分がいると、自分がいると、自分がいると、自分がいると、自分がいると、自分がいると、自分がいると、自分がいると、がいると、いると、自分がいると、自分がいると、自分がいると、自分がいるが自分がいると、自分がいると、自分がいると、自分がいると、自がいると、自 チャプター13の title は「virus w o r in n のは、このよのののののの オスケバナベドラッマガンディカフォトニヨうチェイエ。オリエディフォトヘトフォトホチョタサウスペクロスキア、オオヤニギャムドラッマガンディゴニマンテ。とイスターギ mass movement ヘウォソファローサキエ、ダ a ワタ。